जुर्वेदी काठक शाखा की कठोपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ब्रह्म विद्या आचार्य यमराज्य तथा नचिकेता को नमस्कार के पश्चात अथ शब्द का उच्चारण करके कठोपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य लेखन में आने वाले विघ्नों की शांति पूर्वक भाष्य की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए इसके लिए अर्थ शब्द का उच्चारण किया भाष्कर भगवान ने मंगलाचरण किया उसके बाद जो चिकित्सित हैं कठोपनिषद का व्याख्यान रूप भाष्य उसकी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञात जो उपनिषद का व्याख्यान है इससे व्याख्यान का विषय है कठोपनिषद जिसका व्याख्यान किया जाता है उसे कहा जाता है व्याख्यान का विषय तो भाष्यकार भगवान कठोपनिषद का व्याख्यान कर रहे हैं कठोपनिषद और भाष्य लिख रहे कार अथ तो व्याख्या हो गई कठोपनिषद तो शंका हुई कि कठोपनिषद व्याख्यान योग्य नहीं है पूर्व पूर्व पक्षी आक्षेप है अव्याख्या है कठोपनिषद कहा क्यों तो इसलिए कि इसका कोई अनुबंध चतुष्टय नहीं है कठोपनिषद का आधिकारी विषय प्रयोजन संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय रहित कठोपनिषद होने के कारण कठोपनिषद अनाख्यय है व्याख्य नहीं है अव्याख्य है इस शंका का समाधान करने के लिए उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या है ये बता करके उसे ब्रह्म विद्या को अधिकार्यादि से संपन्न बता करके अधिकार्यादि से युक्त बता करके ब्रह्म विद्याजनक कठोपनिषद भी अधिकार्यादि से युक्त है अतः व्याख्या है ये बता रहे हैं <coughs> तो प्रथम भास्कर भगवान ने उपनिषद शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई ये बताया उपनि उपसर्ग पूर्वक विशरण गति अवसादन अर्थक सद धातु से क्विप प्रत्ययकर्ता अर्थ में करके उपनिषद शब्द बना और इस उपनिषद शब्द का अर्थ है व्याख्य ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु है तद विषयक विद्या ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या यह उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा तो उपनिषद शब्द का जो प्रथम अर्थ है ब्रह्म विद्या यह अधिकारी विषय प्रयोजन तथा संबंध युक्त होने से कठोपनिषद जन्य विद्या का जो अनुबंध है वही अनुबंध चतुष्ट विद्या के जनक कठोपनिषद का भी होगा ये दिखाने के लिए आ, ये बताया कि उपनिषद शब्द का मुख्याार्थ ब्रह्म विद्या है तो कहा कि यहां उपनिषद शब्द अवयव शक्ति से ब्रह्म विद्या को बताता है यानी उपनिषद शब्द का रूढ़ अर्थ ब्रह्म विद्या माना जाएगा या यौगिक अर्थ है योग वृत्ति से बताया जाएगा तो कहा कि अवयव शक्ति से यानी योग वृत्ति से उपनिषद शब्द बताता है ब्रह्म विद्या को तो कौन से अर्थविशेष को लेकर के सदधातु के तीन अर्थों में से कौन से अर्थ विशेष का ग्रहण करके उपनिषद शब्द बताता है ब्रह्मविद्या को ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर देने के लिए केन पुनः इत्यादि पहले प्रश्न है आगे उसका उत्तर है तो केन पुनः इत्यादि का अवतरण टीकाकार ने लिखा कि क्लिप्त अवयव शक्तव प्रयोग संभव समुदाय शक्ति, शब्दस्य न कल्पनिया इत्याह केन पुनः। तो जो अवयव शक्ति कल्पनीय अवयव क्लिप्तनेश्चित उपनिषद शब्द का अवयव है सदधातु और उस का जो अर्थ है वह सद धातु के शक्ति वृत्ति से ही ज्ञात होता है विशरण गति अवसादन तो अवयव शब्द से लेंगे सद धातु को और उसका उसकी जो निश्चित शक्ति है इन तीन अर्थों में उसी शक्ति को लेकर के सद धातु के शक्यार्थ को लेकर के यदि उपनिषद शब्द का विद्या में प्रयोग संभव हो सद धातु के वाच्यार्थ को लेकर के ही तो पूरा जो समुदाय है उपनिषद शब्द उपनि और आपका प्रत्यय पूरे समुदाय में यह विद्या में शक्ति की कल्पना करना जरूरी नहीं है का मतलब योग वृत्ति से यदि अर्थ संभव हो तो रूढ़ि का ग्रहण करने की जरूरत नहीं है हा योग रूढ़िर् बलिए सी तो है आ, नहीं योग शक्ति को ग्रहण करने योगश शक्ति से अर्थ ग्रहण करने में लाघव है समुदाय शक्ति अलग से कल्पना करनी पड़ती है उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है ये कह रहे हैं। तो इस अभिप्राय से पूछा गया कि के न पुनः अर्थ योगे न उपनिषद शब्दे न विद्या उच्यते उच्यते तो इति तक प्रश्न है इति शब्द प्रश्न के समाप्ति के लिए है उच्चे दो बार है ना एक यति के पहले एक यति के बाद में तो उच्चते इस शब्द से बताया जा रहा है कि उपनिषद शब्द के तीन अर्थों में से किस अर्थ विशेष को लेकर के आप उपनिषद शब्द से विद्या का कथन करते हो ये बताते हो कि उपनिषद शब्द से विद्या कही जा रही है इस प्रकार का प्रश्न हुआ उच्चते इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है। उच्चते का अवतरण है टीका में सदृली विशरण गवसादिनेसुति धातुर विशरणम अर्थम आदा योग वृत्तिम आह इति। तो सद धातु के विशरण, गति अवसादन, इन तीन अर्थों में से विशरण अर्थ का ग्रहण करके यानी प्रथम अर्थ का आदान यानि ग्रहण करके योग वृत्ति से उपनिषद शब्द विद्या को बताता है ऐसा हम कह रहे हैं इस अभिप्राय से कहते उच्च तीथि तो भाष्य में है विशरण अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का कैसे ब्रह्म विद्या अर्थ निकलता है इसका प्रतिपादन ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत उपनिषद शब्दवाच्याम वक्षमाण लक्षणाम उप सद्य उपसद्य उपगम्य तेषां संसार वी विनाश इति अनेन अर्थयोगेन उपसद्युपगम्य तन्नीतया निश्चय शीलमे संसारबीज विनाशनाने वक्यसा के विशरण अर्थ का ग्रहण करके उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या निकलता है यह बताया जा रहा है तो यदोर नित्य संबंध इस नियम के अनुसार ये मुमुक्षवा सबह यहां पर जो यत शब्द का प्रयोग है मुमुक्षु के समानाधिकरण के रूप में ये मुमुक्षवा उन्हीं का ग्रहण करना है फिर तेषाम अविद्यादेह संसार बीजस्य यहां पर जो तेषाम शब्द है ना श्रेष्ठ अंत उससे मुमुक्षुओं का ग्रहण होगा क्योंकि यथ शब्द मुमुक्षु का परामर्शक है तो यथ शब्द जिनका परामर्शक होगा उन्हीं का परामर्शक बनेगा तेषाम शब्द भी तो यह यथ शब्द बन रहा है मुमुक्षुओं का परामर्शक इसलिए तेषांग का भी अर्थ निकलेगा मुमुक्षु नाम बीच में मुमुक्षु का विशेषण है दृष्टानुश्रविक विषय विष्णा संत तो मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु और वे मुमुक्षु कैसे हो मुक्त तो सब होना चाहते हैं लेकिन इसलिए मोमक्षु तो सब है कोई बंधन में रहना नहीं चाहता सब चाहता है मुक्त हो जाए स्वातंत्र्य मुक्ति यानी स्वातंत्र्य, और स्वातंत्र सबको अपेक्षित है क्योंकि सबका स्वरूप स्वतंत्र है किंतु सब के संसार के हेतुभूत अविद्यादि का विनाश ब्रह्म विद्या नहीं करती है उनके चित्त में अभिव्यक्त हो करके नहीं करती है जो संसार से विरक्त है आहिक पारलौकिक विषय भोगों से विरक्त हैं, ऐसे मुमुक्षुओं के ही संसार हेतु अविद्यादियों का विनाश उनके चित्त में अभिव्यक्त हो करके ब्रह्म विद्या करती है ये कहा जा रहा है, इसलिए कहा कि दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्ठा संत मुमुओं का विशेषण है तो जो मुमुक्षु है मुक्त होना चाहते हैं किंतु दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय के विषय में वित्षण है तो विरक्त है तृष्णारहित है वित्रष्ण कहते हैं तृष्णारहित तो विषयों का विशेषण है दृष्ट और आनुश्रविक दृष्ट कहते हैं आहिक विषयों को आनुश्रविक कहा जाता है पारलौकिक विषयों को स्वर्ग आदि के विषय वो हो गए आनुश्रविक विषय और दृष्ट विषय हो गए ये पृथ्वी में इसी जन्म में अनुभव में आने वाले विषय वे हैं इस इस्लोक के विषय और अनुश्रविक है पारलौकिक विषय तो दृष्ट विषय हुए आहिक विषय अनुश्रविक विषय हो गए पारलौकिक विषय तो आहिक पारलौकिक विषय के विषय में तृष्णा जिनके चित्त में नहीं है अहिक पारलौकिक विषयों के दोसदर्शन से तद विषयक तृष्णा से रहित हो गया है चित्त जिनका विरक्त है वैराग्यवान है तो दृष्ट आनुश्रविक विषय संत का अर्थ हुआ विरक्ता उपनिषद शब्दवाच्या वक्षमान लक्षण विद्याम उपसद्य उपसद्य का अर्थ कर दिया उपगम्य तो उप शब्द की वाचारूप वक्ष जो विद्या है वक्षमाण स्वरूप विद्या है न जायते मियते वा इत्यादि से निर्विकेतन ब्रह्म मैं हूं इत्या साक्षात्कारात्मिका वृत्ति न जायते मियते वा विपश्चित इत्यादि से बताया जा रहा है निर्विकार चेतन ब्रह्म आत्मा है आ, सुनने वाला सुनेगा मैं हूं तो निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ये जो अनुभव इस अनुभव को कहा जा रहा है उपनिषद शब्द वाच्या वक्षमान लक्षणा विद्या और उसे उपगम्य उपसध्योक्त श्रद्धा तो उसे प्रत्येक करके लिए पादेश हुआ के स्थान पर तो उपसध्य बनेगा उपसध्य का अर्थ हो जाएगा उपगम्य प्राप्त विद्या को प्राप्त करके विद्या कैसे प्राप्त होगी तो एक प्रकार से उसका जो साधन है विद्या तो हुआ आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का साधन बताया श्रोतव्य इसलिए विद्याम उपस्य इससे बताया गया एक प्रकार से श्रवणम श्रवण श्रवण से विद्या को प्राप्त करके तो विद्या श्रवण जनित जो विद्या है उसके विषय में आने वाले जो संशय है विपर्य है वो यदि चित्त में रहेंगे तो विद्या संसार हेतु अविद्या आदि का विनाश नहीं कर पाती इसलिए असंदिग्ध विषयक ज्ञान होना चाहिए संशय विपर्य रहित विद्या होनी चाहिए विद्या के विषय में संशय और विपर्य नहीं होना चाहिए संशय विपर्य रहित ज्ञान सफल माना जाता है जिस विषय का संशय विपर्य रहित परमात्म ज्ञान है उस विषय के अज्ञान को वो करता है आत्मविद्या आत्मविषय को संशय विपर्य रहित होगी तो आत्मविषेक अज्ञान को दूर करेगी आत्मविषेक अज्ञान के दूर होने से कामना तथा कर्म भी निवृत्त होंगे अविद्या काम कर्म यही संसार के बीज हैं हेतु है हे इनकी निवृत्ति होगी संशय विपर्य रहित आत्मज्ञान से तो श्रवण से प्राप्त आत्मज्ञान यदि सं, संसय सहित है युक्त है तो उस संशय विपर्य के निवर्तक साधन बताए गए हैं मनन निधिध्यासन मंतव्य निधिध्यासितव्य और ये श्रवण जनित विद्या में विद्या के विषय में संशय विपर्य कोई जरूरी नहीं सभी अधिकारी के चित्त में हो कोई कोई अधिकारी ऐसे हो जाते होते हैं श्रद्धा अतिरेक से संपन्न उनमें श्रवण जनित ज्ञान के विषय में संशय विपर्य नहीं होता तो उन्हें तो मनन निधि ध्यान की जरूरत नहीं है उनका तो श्रवण जनित ज्ञान ही संसार के बीच अविद्यादि का निवर्तक होगा लेकिन जिनको श्रवण होने पर भी संशय विपर्य श्रवण जनित विद्या के विषय में रहता है उन्हें श्रवण के, के बाद मनन निधि ध्यान की भी जरूरत होती है उस मनन निधि ध्यास को बताया जा रहा है तन निष्ठतया निश्चय शीलयंती इस वाक्य से श्रवण मनन को बताया गया तो तन निष्ठतया इसमें तत्शब्द का अर्थ है जो विद्या श्रवण जनित विद्या है उस विद्या होकर के और विद्या से भी लेना लक्षण है विद्या के विषय को तो विद्या का विषय ब्रह्मात्म एकत्व उस ब्रह्मात्म निष्ठतया ब्रह्मात्म एकत्व निष्ठ होना है निष्ठता माना जाता है उनमें ब्रह्मात्म एकत्व में होने वाले संशय का निवर्तक मनन रूप साधन परक रहना ब्रह्मात्म एक के विषय में जो विपर्यय होगा उस विपर्यय के निवर्तक निरिध्यासन निष्ठ होना निरिध्यासन परख होना तो ये माना जाता है तन्निष्ठ होना है इसलिए आ, ये कहा जाता है न शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित हुआ आत्मन्य आत्मा पशेत श्रवणादि से श्रवण से ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो आत्मा को आत्मा में देखना है का अर्थ है आत्मनिष्ठ होना मनन निरीध्यासन करना तमेव तमेविज्ञा प्रज्ञाकुरीत ब्राह्मण नानु ध्यान बहुन शब्दान, वाचो विज्ञापन ही तत् तमे विदिता हो तो तम, तमेविज्ञाए प्रज्ञा कु ब्राह्मणो अलग और वाचो विज्ञापन ही इसी में है अन्य वाचो इमुचे तो ये है तमेव तमेव विज्ञाए प्रज्ञा कुरित ब्राह्मण करण है मनन निदिध्यासन करना उसे मनन निदिध्यासन को यहां पर तनिष्ठतया निश्चयन शीलयंतीलयंती यानी अनुशीलंती अनुशीलन करना होता अनुसंधान करना अनुसंधान करते हैं अनुसंधान है, है मनन निदिध्यासन ध्यान ब्रह्मात्म एक साधक और ब्रह्मात्म भेद बाधक युक्तियों से चिंतन ये भी अनुशीलन है ब्रह्मात्म का ब्रह्म विद्या के विषय का और अनात्मा उपाधि मात्र से समिवेष्टि अपने चित्त को निकाल करके उपहित जो वाक्यार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व उसी में अपनी अहम वृत्ति को समाहित करने का नाम है निधि ध्यास ये भी अनुशीलन है इसलिए तन निष्ठतया निश्चयन का अर्थ निकलेगा ब्रह्मात्म एक ब्रह्मात्म एक निष्ठ होकर के निधि ध्यास का अधिकारी निरंतर चिंतन करता रहेगा उन युक्तियों से वेदांत अनुकूल और वेदांतार्थ विरोधी युक्तियों से हमेशा चिंतन करता रहेगा भेद की बाधक और अभेद की साधक युक्तियों से यह मनन हो जाएगा अरिधि ध्यान होगा मात्र निश्चित जो आत्मतत्व है उसी का मय के रूप में ग्रहण ये पूर्व अर्जित विपरीत भावना का निवर्तक होता है जो चित्त में पुष्ट है विपरीत भावना अशुभ संस्कार उसकी निवृत्ति के लिए और यह करते रहते हैं जो मुमुक्षु तो इन यानी ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन इनमें लगे रहते हैं साक्षात्कार होने तक फल पर्यवसायी अहम ब्रह्मास्म इत्याकारक साक्षात्कार के प्राप्त होने तक साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं आदि उनके निवर्तक साधनों में ही जो लगे रहते हैं ऐसे को यहां पर तनिष्ठतया निश्चयन इन शब्दों से लिया जा रहा है, ऐसे जो मुमुक्षु हैं ये दृष्टानुश्रविक विषय वित्णा संत यानी लौकिक विषय के विषय में तो विरक्त हो गए भोगों के प्रति विरक्त हैं और तो जिनको फिर संसार के अंतपाती कोई भोग आहिक पारलौकिक नहीं चाहिए और समय है शक्ति है साधन है शरीर आदि तो उनका उपयोग किस में करेंगे फिर उनका उपयोग करेंगे जो चाहिए उसमें तो मुमुक्षु है मोक्ष चाहिए तो भी मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो समय का संसाधनों का और शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो वो समय साक्षात्कार होने तक मोक्ष का साधन भूत साक्षात्कार की प्राप्ति करने तक इन्हीं साधनों में लगे रहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन में ही जो मुमोक्ष तेषाम उन्मुमुखों की जो संसार की बीजभूत अविद्या और आदि शब्द से कामना और कर्म अविद्या काम कर्म तो तेषा अविद्यादेह संसार बीजस्य से विशरण तो, तो विशरण होने से वी विसंसना विशरण का पर्यावाचक बताया वी संसरण स पर विसर्ग होना चाहिए नए पुस्तक में है कि नहीं वी संसना तो, वी संसनात विसनाथ शनाथ है वी संसनात होना चाहिए वी संसन होने से तो वी संसनात तो, और भी का भी अर्थ है विनाशा विनाशनात विनाश होने से विनाशनात इति अनेन अर्थ योगे न तो इस अर्थ योग से अनेन अर्थ योगे न तो अनेन अर्थ योगे से तो लेना विशरण रूप जो अर्थ है प्रथम अर्थ सद्धातु का उसी का अर्थ कर दिया विसंसन उस और विसंसन का भी पर्यावाचक है विनाश तो विशरण का ही अर्थ निकला विनाश तो किसका विनाश तो संसार के बीज अविद्यादि का विनाश तो संसार के बीज हो तो अविद्यादि का विनाश करके विनाश से ये जो अर्थ है इस अर्थ योग को लेकर के उपनिषद शब्द से विद्या कही जा रही है तो विद्या उच्चते उप, विद्या उपनिषद इति उच्चते तो ये जो अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार यह आ, संसार के बीजभूत अविद्यादि का निवर्तक बन जाता है विनाशक बन जाता है इसलिए विद्या को कहा जा रहा है संसार के बीजभूत अविद्यादि का विनाशक होने से उपनिषद सद धातु का अर्थ एक विनाश भी है अगर का अर्थ है उसका कर्ता तो संसार के बीज अविद्या अविद्यादि के विनाश का कर्ता वो कौन है तो एक ही है अविद्यादि का विनाशक ब्रह्मविद्या। विद्या अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार इसी से संसार के बीजभूत अविद्यादि की निवृत्ति होती है तो अने अर्थ योग विद्या उपनिषद तथा ये जो प्रश्न था न केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्दे न विद्या उच्चेतें इसका उत्तर दिया कि विशरण रूप जो श्रद्धातु का अर्थ है उसको लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या निकलता है अविद्यादि का विनाशक पदार्थ निकलता है अविद्यादि का विनाशक पदार्थ है विद्या ही ये तो भाष्यकार भगवान ने अर्थ निकाला इसके लिए कोई भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष है ना और पुरुष विशेष का वही वाक्य प्रमाण होता है जो श्रुति मूलक है इसलिए श्रुति भी बतानी पड़ेगी नहीं इस अर्थ की कि ब्रह्म विद्या अविद्या अविद्यादि की निवर्तक है और उपनिषद शब्द का अर्थ है विनाशक अविद्यादि का विनाशक तो अविद्या अविद्यादि की विनाशक विद्या होती है इसे श्रुति कोई बता रही है क्या यदि बताएगी तो ये अर्थ श्रुति सम्मत माना जाएगा तो इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कठोपनिषद श्रुति ही बता रही है इसलिए कठोपनिषद श्रुति से ही उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलता है कि तोतम तोतम यानी प्रमुच्यत्म न जायते मियेते इत्यादि वाक्य से जिसे कहा गया आ, निर्विकार चेतन स्वरूप निर्विकार चेतन ब्रह्म स्वरूप वो आत्मा यहाँ पर तम शब्द से ग्राह्य है सर्वनाम है ना प्रकृत अर्थ का परामर्शिक होता प्रकृत अर्थ है जन्मादि विकार रहित तो चेतन आत्मा न जाएते मृत देवा इत्यादि से प्रकृत है उसका परामर्शक है निचाय में तम शब्द और निचाई शब्द का अर्थ है अनुभूय आत्मना अनुभूय ज्ञावा तो ज्ञान है साक्षात्कारात्मक प्रमा इसलिए तम निचाय का अर्थ है तम आत्मान साक्षात्कृत्य निर्विकार ब्रह्म स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके वो हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि यही साक्षात्कार तो ज्ञाप साक्षात्कृत्य नीचाय का अर्थ है साक्षात्कृत्य तो तम नीचाय यानी साक्षात्कृत्य तो ब्रह्म, निर्विकार ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार करके क्या होता है तो कहते मृत्यु मुखात प्रमुचते मृत्यु मुख है विनाश का कारण विनाश का द्वार विनाश का द्वार है विनाश का साधन ये अविनाशी आत्मा होते हुए भी पुनः पुनः जन्म मृत्यु की अनुभूति कर रहा है क्यों कर रहा है अविद्या के कारण कामना के कारण और आपके कर्म के कारण इन्हीं को मृत्यु कहा है अविद्या कामना और कर्म ये मृत्यु है का मतलब मृत्युमुख है का अर्थ है मृत्यु के द्वार है मृत्यु के हेतु है ये जब तक रहेंगे तब तक स्वरूपत अविनाशी होता हुआ भी मरण रहित होता हुआ भी उसे मरना ही पड़ता है आत्मा को भ्रांति से मृत्यु होती है उसकी तो इसलिए कहते हैं मृत्यु मुखात प्रमुच ओ प्रमुच्च थे तो मृत्यु मुख से छूट जाता है का मतलब उसका जो मृत्यु का हेतु है जन्म मरण का हेतु है अविद्या काम कर्म वो समाप्त होता है अविद्या काम कर्म समाप्त होने से ही जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी तो मृत्यु मुखा प्रमुच का अर्थ है उसके जन्म-मरण रूप संसार की निवृत्ति होती है जन्म मरण का हेतु हेतुभूत अविद्या काम कर्म न रहने से वो क्यों नहीं रहा तोतम ज्ञातवा नीचाई में जो क्वा प्रत्यय है हेतु अर्थ में पूर्व कालिक है ना वो जन्म मृत्यु मुख्य प्रमोचन का हेतुत्व बताया जा रहा है आत्म साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार होने से जन्म मरण से मुक्ति हो गई उसके कारण को आत्म साक्षात्कार ने निवृत्त कर दिया यह श्रुति ब्रह्म विद्या को अविद्यादि का विनाशक बता रही है इसलिए ब्रह्म विद्या का ना, आ, ब्रह्म विद्या है अविद्यादि का नाश करने वाली और उसको सद धातु के विशरण अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द बताता है ये कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए विषय ये जो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा शब्द है ना उसका अर्थ कर रहे हैं कि विषयषु सहिष्णुत्वादि दोष दर्शनात विरक्ता। केचन मुख प्रसिद्धा न सर्वे भवादृशा कामुका इति कहते हैं कुछ लोग मनुष्यों में भी ऐसे हैं जो आहिकपारलौकिक विषयों में अनित्यत्वादि दोष दर्शन से विरक्त होते हैं विषयों से वित्ण होता है। ऐसे भी कुछ मुमुक्षु प्रसिद्ध हैं सब के सब आप जैसे ही विषय लंपट नहीं है न सर्वे भवादृशा कामुका कामु क्या विषय लंपट नहीं है ऐसा यत शब्द का प्रयोग करके भाषकर भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्षी को क्योंकि तो पूर्व पक्षी ने कहा था ना एकदम शुरू में पूर्व पृष्ठ में नु उपनिषदो वृत्तिर न आरब्धब्या प्राणी काम काम कलुषित चेतसाम तो प्राणियों का विशेषण था काम कलुषित चेतसाम का मतलब विषय लंपट प्राणी है सबको विषय लंपट ही देख रहे हैं व्यक्ति का चित्त जैसा होता है जगत को वैसा ही देखता है इसलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी तो अपने चित्त की स्थिति के अनुसार जगत को व्यक्ति देखता है जगत जैसा है ऐसा नहीं देखता इसलिए सबको एक जैसा एक ही पदार्थ प्रतीत नहीं होता पदार्थ एक है सबको अपने अपनी चित्त की स्थिति अलग अलग होने से अलग अलग प्रतीत होता है जैसा चित्त ऐसा तो जिसका काम कलुषित चित्त है उसे संसार के सारे प्राणी अपने जैसे ही दिखता है दुर्योधन को कोई सज्जन दिखाई नहीं और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं दिखा क्योंकि युधिष्ठिर के चित्त में दुर्गुण है ही नहीं इसलिए निर्दोष चित्त से कोई वस्तु देखेंगे तो वो निर्दोष ही दिखेगी और दुर्योधन के चित्त से देखेंगे तो दोष ही दोष दिखेंगे सबने तो उपनिषद अना अव्याख्या है व्याख्य योग्य है नहीं ऐसा आक्षेप करने वाला, वाले हैं काम कलुषित चित्त वाले इसलिए उनको सारे संसार के प्राणी काम कलुषित चित्त वाले ही देख रहा कोई भी संसार के विषय के प्रति विरक्त नहीं दिख रहा है कहा कि ऐसे भी कुछ लोग हैं संसार में जो विषयगत अनित्यत्व आदि दोष दर्शन से विषय आहिक पारलौकिक विषयों से विरक्त है ऐसे प्रसिद्ध है संसार में वे सब के सब आप जैसे विषय लंपट ही नहीं है ये न सर्वे भवादृशा कामुका का इति इस अर्थ को यत शब्द से बताया जा रहा है ये कहते हैं कि यथ शब्दे न प्रसिद्धाउद्योग कथी कथयती का करता है भगवान भाष्यकार भाश्कार भाष्यकार बताते हैं यत शब्द का प्रयोग करके तो विषयों का विशेषण है दृष्ट अनुश्रविक विषय भाष्य में तो आनुश्रविक किसको कहते हैं तो कहते हैं अनुश्रविक आ शब्द प्रतिपन्ना स्वर्ग भोगादय तो आनुश्रविक कहते हैं वेद से जिनको सुना जाता है शास्त्र से इंद्रियों से इस शरीर से ग्रहण नहीं किया जाता जिन विषयों का अपितु शास्त्र से अवगत होते हैं वे हैं अनुश्रविक इसलिए कहते हैं कि शब्द प्रतिपन्ना यानी शब्द प्रमाण ज्ञाता शब्द प्रमाण से जो ज्ञात हुए हैं, वो कौन स्वर्ग आदि मानव शरीर से पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग आदि दिखते नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग है ये निश्चय करके ही स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत याग में प्रवृत्ति होती है तो स्वर्ग रूपी फल, की, फल का अस्तित्व पहले सत्ता स्वीकार कर ली ना फिर जिसके चित्त में स्वर्ग का अस्तित्व है उसी की प्रवृत्ति स्वर्ग की प्राप्ति के साधन यागादि में होगी का अर्थ है ओके किससे ज्ञात हुई स्वर्ग की सत्ता उसे आख से तो दिखी नहीं शास्त्र से स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र से स्वर्ग का अस्तित्व ज्ञात हुआ तो फिर उसके प्राप्ति का साधन याग भी ज्ञात हुआ तो याग में प्रवृत्ति होती है इसलिए स्वर्गीय जो भोग हैं उन्हें कहा जाता है अनुश्रविक विषय शब्द प्रतिपन्ना स्वर्ग भोगादया अनुश्रविका और विद्याम उपसद्य यहां पर उपसद्य शब्द है ना उस उपसद्य शब्द से बताया गया है यानी उपनिषद शब्द में जो उप उपसर्ग है उसका अर्थ कर दिया उपसद्य और निपसर्ग का अर्थ कर दिया तनिष्ठतया तन निश्चयन शील भाष्य भाषा में निउपसर्ग का अर्थ है तो उप-उपसर्ग का जो अर्थ किया उपसध्य उससे बताया जा रहा है श्रवण और तनिष्ठतया निश्चयन शीलयंती ये जो नि-उपसर्ग का अर्थ किया है उससे बताया जा रहा है मनन निधिध्यासन को इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार आचार्य उपदेशात लब् उपसध्य शब्द का अर्थ कर दिया आचार्य उपदेश से लबध्वायने प्राप्त करके किसको तो विद्याम द्वितीय विद्या विद्याम उपस्य का अर्थ होगा आचार्य के उपदेश से विद्या प्राप्त करके आचार्य के उपदेश से प्राप्त करने का अर्थ हुआ श्रवण तो श्रवण श्रवण स्र, स्र, जनित ज्ञान आ गया और उस ज्ञान के विषय में यदि संशय और विपर्यय है तो फिर मनन निधिध्यासन वो नि उपसर्ग का जो अर्थ है निश्चय न शीलती उससे बताया जा रहा है संशय विपर्य निवर्तक मनन निधिध्यासन को इस अभिप्राय से लिखते हैं यावत साक्षात्कार शील यंती तो यावत साक्षात्कार यानी अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव पर्यंत यावत साक्षात्कारों का अर्थ फल परसायी यथार्थ बोध प्राप्त होने तक शील यंती कर रहे हैं संसारी असंसारी ऐक्य असंभावनादि निरसि तो संसारी है जीव असंसारी है ब्रह्म इन दोनों का जो ऐक्य अभेद ब्रह्मात्म एकत्व और उस ब्रह्मात्म एकत्व की असंभावना उसे विपर्य करते हैं और आदि शब्द से संशय को लीजिए इनको निरसंति तो संशय ब्रह्मात्म एकत्व विषय का संशय विपर्य की निवृत्ति का जो साधन है शास्त्र ने बताया हुआ उस साधन से उन संय विपर्यों को निवृत्त करते हैं निरसि का मतलब मन निधि ध्यास में लगे रहते हैं कब तक यावत साक्षात्कारम? तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक मनन निधि ध्यास करते रहते हैं श्रवण के पश्चात आगे हैं गत्यर्थम आदाय आह इति तो गति रूप अर्थ को लेकर के यानी तीन अर्थ है न सद के तो विषरण अर्थ को लेकर के तो यह अर्थ किया उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या गति रूप द्वितीय अर्थ सद्धातु का लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलता है े कह रहा है कि ग्यर्थम आदाय आह तो पूु के गत, के, के गतिरूप अर्थ का ग्रहण करके भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है ये बता रहे हैं तो पूर्वक्त विशेषणान मुक सुन व परम ब्रह्म इति ब्रह्म गृत्व योगात ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या ब्रह्म गृत्व ब्रह्म विद्या में होने से भी है पूर्वोक्त विशेषण मुमुक्षुन का अर्थ है पहले मुमुक्षु का जो विशेषण बताया गया है क्या विशेषण बताया गया दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्ठा तो जो संसार से विरक्त है और ब्रह्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते हैं लगे हुए हैं ऐसे मुमुक्षुओं को पूर्वोक्त विशेषण मुमुक्षु कहा जाएगा और ऐसे मुमुक्षु को जो ब्रह्म विद्या के साधन में लगे हैं उन साधनों से ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते ही ब्रह्म विद्या हो जाए प्राप्त हो जाएगी साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार रूप जो ब्रह्म विद्या है वो क्या करती है कि नित्य प्राप्त ही जो ब्रह्म स्वरूप है सबका स्वरूप ब्रह्म है ना इसलिए नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति कराती है ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देती है स्वरूप में पहुंचाने का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कराने का अर्थ है नित्य प्राप्त ब्रह्म स्वरूप का प्राप्त होना है उसकी अप्राप्ति सी महसूस हो रही है जिस अविद्या के कारण उस अविद्या को निवृत्त करना यही नित्य प्राप्त की प्राप्ति कराना होता है तो ब्रह्म तो पूर्वोक्त विशेषण मुख वा परम ब्रह्म गमये परब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म भाव वो प्राप्त कराती है कौन ब्रह्म विद्या प्राप ये थी गत्यर्थक धातु प्राप्तअर्थक भी होता है ना इति ब्रह्म ग्रीन यानी ब्रह्म प्रापक योगात तो ब्रह्म गृत्व रूप जो अर्थ है अवय अर्थ उसको लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलेगा तो ब्रह्म विद्या उपनिषद अब ये आविद्या की निवर्तक बन करके ब्रह्म की प्रापक बन जाती हैं। ब्रह्म विद्या इसलिए भी उपनिषद कहलाती हैं। इस अर्थ में भी श्रुति का समर्थन प्राप्त चाहिए ना? इसलिए इस अर्थ की समर्थक श्रुति को भी बताया जा रहा है तथाच च ब्रह्म प्राप्तो वीरजो अभूत विमृत्यु तो ब्रह्म प्राप्त तो जो ब्रह्म प्राप्त है का मतलब ब्रह्म का स्वरूप मैं के रूप में अनुभव कर रहा है ब्रह्मनिष्ठ हो गया ब्रह्म प्राप्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मनिष्ठ कौन होता जिसकी अविद्यावृत्त हो गई ब्रह्म ज्ञान से वह और तो ब्रह्मनिष्ठ होने से विरजो अभूत विमृत्यु तो ब्रह्म तो विरज है रज शब्द का अर्थ है मलादी दोष हा पाप हाँ, रज शब्द से सब लेना दोष काम कर्मादि और ये जो काम कर्मादि रज है मल है दोष है और इससे रहित हुआ हा हा हा, हा रजो है इसलिए उससे रहित हो गए तो ये सारे दोषों से रहित हो गया तो विरजो अभूत तो ब्रह्म में ये सब न होने से जो ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्म वेद ब्रह्म के अनुसार <coughs> ब्रह्म प्राप्त भी वीरज हो जाएगा अपथ पापमा हो जाएगा और विमृत्यु तो ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती है तो ब्रह्म का मय के रूप में जो अनुभव कर रहा है वह भी विमृत्यु हो जाएगा वीरज से बताया अपथ पापमत्व और मृत्यु से बताया गया मृत्युराहित्य अमरण धर्मत्व ये सब ब्रह्म में स्वभाव ही है और तो ब्रह्म में ये सब विरजत्व आदि विद्यमान है वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा जिसे हाथ में रखे हुए अंवले के तरह अनुभव में आ रहा है उसका ये स्वभाव ही है श्रुति बता रही है तो एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का हेतु है ये बता रही है ना ब्रह्म प्राप्त है ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला और उस वह अविद्या आदि से रहित होता है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप होता है ये कह रहे हैं तो इस प्रकार ये सदधातु का जो गतिरूप अर्थ है उसको लेकर के भी ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होगा यह बताया उसकी समर्थक ये श्रुति हुई ब्रह्म प्राप्तो वीरजो अभूत विमृत्यु अब सद धातु का जो तीसरा अर्थ है अवसादन, अवसादन अर्थ को लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ अग्निविद्या निकलता है जो कठ उपनिषद के द्वितीय द्वितीय वर के रूप में नचिकेता को यमराज जी के द्वारा प्राप्त कराई गई अग्निविद्या वो, वो अवसादन रूप अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा अग्निविद्या ये कहते हैं ठीक इसको कल देखते हैं हम लोग